संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा तथा तो उनका पहले दिन का युद्ध संजय ने कहा राजन सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले उनकी दाहिनी और सिंधुराज जयद्रथ कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे उनकी रक्षा के लिए गांधार देश की घुड़सवार सेना के सहित शकुने उनके पीछे था बाई और कृपाचार्य कृतवर्मा चित्रसेन, विभिन्न और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षन आदि कंपोज वीरों पर था उन्हीं के साथ शक और यवन सेना भी चल रही थी मद्र त्रिगर्त अम्ब मालव श्रीवी सूरसेन शुद्र मलद सौवीर कितव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 इस प्रकार वे सब सैनिक कर्ण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का सकट व्यू बनाया इधर धर्मराज ने पांडव सेना को कौंच व्यू बना रखा था उस व्यू के मुख्य स्थान पर पुरुष कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी बानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे इधर आपकी सेना के मुहाने पर कर्ण था कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे इसलिए दोनों ही की एक दूसरे पर टकटकी लगी हुई थी इसी समय यकायक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे राजन तुमने भीष्ण जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन आदि से सलाह करके आचार्य से कहा यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए यह सुनकर आचार्य ने कहा तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा इसलिए वे धन्य है किंतु दुर्योधन तुम्हें उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंप कर तुम अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं, उनका जन्म सफल है तथा उनके अजात शत्रुता भी सच्ची है राजन आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा ब... बना रहता था वह सहसा बाहर प्रकट हो गया वह प्रसन्न होकर कह उठा आचार्य पाद युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते इसलिए उनमें से जो भी बच रहेगा वही हमारा अंत कर देगा यदि सत्य प्रतीक युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए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 और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है इसलिए उसकी उपस्थिति में यह काम नहीं कर सकूंगा अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ ही में है अर्जुन के दूर चले जाने पर ये धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूंगा राजन द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को कैद किया हुआ ही समझा दुर्धन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम रखते हैं इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थायी बनाने के लिए उसने व सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाथ करते हुए ताल ठोकने लगे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 अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी ना हो सके। अर्जुन ने कहा नहीं है ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के तुकड़े तुकड़े हो जाए तथापि मेरे जीवित रहते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 नगारों का शब्द होने लगा पांडव लोक सिंह करने लगे तथा उनकी प्रत्यंचाओं का टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गुंजने लगा यह देखकर आपकी सेना में भी बाजे बजने लगी फिर व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी सिंजयीरू ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु उनसे रक्षित होने के कारण वे वैसा कर ना सके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 उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों घुड़सवारों गजारोहियों और पैदलों का सफाया कर रहे थे इससे शत्रुओं को बहुत भय होने लगा आचार्य घूम घूम कर सेना को घबरा फट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया इस समय युद्धभूम में रक्त की भीषण नदी बहने लगी जो सैकड़ों वीरों को यमराज के घर ले जा रही थी और जिसे देख कायरों के दिल दहल जाते थे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 भीमसेन ने विमिन सती पर बीस बाणों की वार किया किंतु इससे वह वीर तस्य मस भी न हुआ यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ फिर उसने एकाएक भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया इससे सभी सेना वाह वाह करने लगी भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन न कर सके और इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सब घोड़े मार डाले दूसरी ओर सल ने हंसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को बीधना आरंभ किया प्रतापी नकुल ने बाद की बात में सल के घोड़े छत्र ध्वजा सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंख बजाया धृष्ट ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह तरह के बाणों को काट कर सत्तर बाणों से उन्हें बीध दिया और तीन तीरों से उनकी ध्वजा काट डाली तब कृपाचार्य बड़ी वाण वर्षा करके धृष्ट को रोका और उसे अत्यंत घायल कर दिया सातिकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हस्ते हस्ते सत्तर बाणों से उसे घायल कर दिया इस पर कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से सतहत्तर बाण छोड़े किंतु उनसे घायल होकर भी सातिकी पर्वत के समान अचल बना रहा राजा द्रुपद भगदत्त से भिड़ गए उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित बींध डाला तथा उनके रथ और उनकी ध्वजा में भी बाण मारे इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारा दूसरी ओर भुरिश्रवा और, और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे महाबली भुरिश्रवा ने बाणों की भारी बौछारों से महारथी शिखंडी को आच्छादित कर दिया इस पर शिखंडी ने कुपित होकर नब्बे बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलंबस दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे वे सबको आश्चर्यचकित करते अंतर ध्यान होकर युद्ध करने लगे इसी प्रकार चेकितान और अनुविंद का तथा छेत्र छत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया पौरों ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को बिल्कुल ढक दिया तब अभिमन्यु ने उसके ध्वजा छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए फिर सात बाणों से उसके पौरों को और पांच से उसके सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरों के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उसके बाल पकड़ लिए फिर एक लाश से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकझोरने लगा जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई इसलिए वह ढाल तलवार लेकर अपने रस से कूद पड़ा जैद्रथ को आते देखकर अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और बाज की तरह तुरंत ही रस से उछलकर उसके सामने आ गया जैद्रथ ने उस पर प्रास पट्टीस और तलवार आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की किन्तु अभिमन्यु ने उन सबको तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने लायक थी उनकी तलवारों के चलाने टकराने रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैतरे दिखा रहे थे इतने ही में अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयदरथ की तलवार टूट गई इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया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 उसने राजा सल्य की सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया यह देखकर राजा विराट द्रुपद धृष्ट केतु युधिष्ठिर के केके राजकुमार भीमसेन धृष्टधुम्न शिखंडी नकुल सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने वाह वाह की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया तथा वे अभमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए जोर जोर से सिंहनाथ करने लगे सारथी को मरा हुआ देखकर राजा सल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्दना करते हुए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 कोई भी घट बढ़कर नहीं जान पड़ता था आखिर भीमसेन की चोटों से सल्ल की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा सल्ल के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती हुई भीमसेन की गदा वर्षा काल में बट बीजों से घिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी इस प्रकार वे दोनों ही गदाएँ आपस में टकराकर कर बार बार आग प्रकट कर देती थी दोनों वीरों पर गदाओं के अनेकों प्रहार हुए किंतु दोनों ही टस से मस्त न हुए अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों ही युद्धभूमि में गिर गए सल अत्यंत व्याकुल होकर लंबी लंबी सासे ले रहे थे उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवरमा अपने रथ में डालकर ले गया महाबाबू भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो आ गया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे महाराज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगणी सेना मद्राज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगणी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर उधर भाग गए इस प्रकार कौरवों को जीत कर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार बार सिंहनाद और हर्ष करने लगे तथा नृसिंह के मृदंग और नगारे आदि बजाने लगे जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं तो उन्होंने पुकार कर कहा शूरवीरों मैदान से भागो मत फिर वे क्रोध में भर कर पांडुओं की सेना में जा घुसे और राजा युधिष्ठिर के सामने आए युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिया इस पर आचार्य ने उनके धनुष को काट कर बड़ी तेजी से आक्रमण किया आज वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे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 एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया इसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद केकई राजकुमार, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया पांचाल देशी व्याघ्रदत्त ने पचास बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा सिंहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बिंध दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्टहास करने लगा किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भर कर दो बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा तो अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए आचार्य का ऐसा पराक्रम देख कर सब सैनिक यही कहने लगे कि ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौंप देंगे जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे उसी समय अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी जिससे रथ भंवर के समान जान पड़ते थे तथा जो सूरवीरों की हड्डियों से भरी हुई स्वरूप किनारों को बहा जाने वाली बाढ़ समूह रूप फेन से व्याप्त तथा प्रासरूप मछलियों से भरी हुई थी उस नदी को पार कर उन्होंने कौरवीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी घनघोर वाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने आ गए धनंजय की बाढ़ वर्षा के कारण दिशाएं अंतरिक्ष आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था सब बाण मय से जान पड़ते थे इतने में ही सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगाना कठिन हो गया यदि देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्धबंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे कर वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले इस समय पांचाल और संजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं